सहनौ भुनक्तो सह वी कर्वहै तेजस्वीनतमस्त मिशा ओ शाति शांति शांति वेदांत दर्शन की सातवीं कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पात का प्रकरण चल रहा है और इसमें हमने चौबीसवें सूत्र तक देखा था परमात्मा के वाची बहुत से शब्द ब्रह्म के वाची बहुत से शब्द और वो अन्य वस्तुओं के भी वाचक लोक में प्रचलित हैं। ऐसे में एक संदेह पैदा होता है कि ये शब्द यहां किस अर्थ का वाचक है लौकिक भौतिक पदार्थ का या कहीं आत्मा का या परमात्मा का तो वहां ये परमात्मा या ब्रह्म का ही वाचक है इसके निर्णय के लिए ये प्रकरण चल रहे हैं अलग अलग शब्दों को लेते हुए ये चर्चा की गई है इन चर्चा ब्रह्म की ही चल रही है इसमें आगे का प्रसंग देखें उससे पहले पीछे की एक तो बात गौर करते हैं था तो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्यस्य यथा इन दो सूत्रों के आधार पर अद्वैत में जो अद्वैत परक व्याख्या करते हैं अद्वैत को मानते हैं वो ब्रह्म को भी मानते हैं और ईश्वर को भी मानते हैं दोनों को अलग अलग मानते हैं अलग इस रूप में कि ब्रह्म तो वे वो जो उसका चेतन शुद्ध स्वरूप है जो सृष्टि की रचना नहीं कर रहा है और उससे फिर माया से युक्त या कुछ और हो करके ईश्वर बना कुछ और नीचे के स्तर को मानते हैं ईश्वर ये स्तर निचला मानते हैं ब्रह्म की अपेक्षा ब्रह्म तो बिल्कुल अभिकारी निष्क्रिय दृष्टा अकर्ता इस रूप में शुद्ध रूप में देखते हैं और उससे नीचे ईश्वर को मानते हैं वो बना ब्रह्म से ही है वो लेकिन उनसे अद्वैत में जब पूछें कि भाई सृष्टि की रचना किसने की तो वो ब्रह्म से नहीं कहते ब्रह्मा ने ब्रह्म ने नहीं की ईश्वर ने की है सृष्टि की रचना ये वो स्वीकार करते हैं क्योंकि जो ब्रह्म है वो तो शुद्ध है उसमें कर्तृत्व नहीं है इत्यादि कुछ नहीं है वो प्रकृति के इसके संपर्क में नहीं आता है उसका जो शुद्ध रूप है और परमात्मा ब्रह्म का ही जो भाग सृष्टि की रचना करता है उसको वो ईश्वर नाम से कहते हैं इस तरह का वर्णन मिलता है जैसे कि ये पूरा ब्रह्मांड पूरी सृष्टि चल रही है जगत तो इसके अंदर जो विद्यमान है वो चेतन तत्व सर्वव्यापक उसको तो वो ईश्वर कह देंगे जो कि इसको चला रहा है धारण कर रहा है उत्पन्न करता है प्रलय करता है और जो इससे बाहर है बिल्कुल निर्मल और जिसका इन सबसे कोई संपर्क नहीं है उसको वो ब्रह्म के रूप में कहते हैं जो अत्यंत शुद्ध रूप है वह ब्रह्म है और फिर जब इस सृष्टि की रचना करता है वो ईश्वर है और जब ये माया के संपर्क में आता है अविद्या के संपर्क में आता है तो वो फिर जीव है इस तरह की व्याख्या की जाती है तो आर्य मुनि जी ने इन दो सूत्रों के आधार पर एक बात को कहा उन्होंने तो कहा कि यहां प्रथम सूत्र है अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा ये ब्रह्म शब्द आया है अब यहां ईश्वर शब्द तो आया नहीं है अभी और जन्माद से यत जिसके द्वारा इसका संसार का जन्म आदि होता है अब इस सृष्टि की रचना धारण और विनाश किसका स्वीकार कौन करता है इन सूत्रों के आधार पर देखेंगे तो ब्रह्म ही आएगा उनका कि अद्वैतवादी जो ब्रह्म को अलग स्वरूप से मानते हैं और ईश्वर को अलग रूप में मानते हैं तो बोले वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र इस बात की पुष्टि नहीं करता है ये दो सूत्र ही इसका खंडन कर देते हैं यदि व्यास जी भी ऐसा ही मानते तो अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद में या तो बाद में ईश्वर को लेके आते फिर जन्माद्यतः कहते लेकिन अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद एकदम जन्माद्यतः कहा जा रहा है तो ये तो ब्रह्म से संबंधित ही है और ब्रह्म ही इस सृष्टि की रचना आदि करता है तो अद्वैत में जो ये बात मानते हैं अलग अलग भेद करते हैं वो यहां पर खंडित होता है यहां से सिद्ध नहीं होता है वो पर उनकी व्याख्याएं उसी तरह की मिलती हैं, एक बात दूसरा आनंदमय अभ्यासात्में आनंदमय कोश की बात साथ में आई थी और पांच कोश जो माने जाते हैं अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तो पीछे जो मयट प्रत्यय एक तो विकार अर्थ में आता ही है और दूसरा प्राचुर्य अर्थ में भी आता है और अव्यव अर्थ में भी आता है अव्यव अर्थ में भी आता है कि जैसे कि हम मिट्टी का घड़ा कहें मृणमयृणमय हृणमय जुहू इत्यादि कुछ भी हम बोले पात्र है कोई तो जो मिट्टी का विकार है वो मृणमय पात्र है और मिट्टी है अवयव जिसका ऐसा वो अवयव अर्थ के अंदर भी आता है वहां इन्होंने उदयवीर जी ने एक बात को और लिखा उन्होंने एक सूत्र और आगे का बताया दच सी इसी प्रसंग में आगे आकर के उन्होंने कहा कि छंद में वेद में शास्त्रों में दो अच वाले जो शब्द हैं उनसे मयट प्रत्यय विकार और अवय में होता है विकार और है वो भी अव्यव भी अर्थ आ रहा है द्वचस्ंदी एक सूत्र है यहां जो इन्होंने दो सूत्र दिए थे एक तो मयट वैत भाषायाच्छादन अभक्षाच्छादनयो अभक्षा तत्प्रकृति वचने मयट और द्वची जो है ये चार तीन एक सौ सैतालीस है मैट वही तय और सूत्र है 43141 और उसके आगे ये एक सौ सैतालीस वूत्र है तो विकार और अवयव अर्थ में मैट दो, दोनों में होता है तो उदयवीर जी ने एक इसमें युक्ति दी कोई कह सकता है कि भाई आनंदमय में, में हम प्राचुर्य अर्थ में ही क्यों लें तो बोले ये छंद का वचन है और इसमें पांच कोशों के अंदर प्रथम तीन कोष दो अच वाले हैं जैसे कि अन्नमय कोश अन्न शब्द में दो हैं अन्न का अ और न का अ तो अब यहां जो मयट प्रत्यय आया है अन्नमय कोश इसमें मयट प्रत्यय प्राचुर अर्थ में नहीं है विकार अर्थ में है अन्न का, अन्न का विकार है यह अब यूं उपादान कारण देखेंगे तब तो कहेंगे भी भूतों से बना है यह लेकिन अन्न के आधार पर यह बना है अन्न से पुष्ट होता इत्यादि प्राणमय कोश अब इसमें प्राण में भी दो अच्छे अब यहां जो मयट प्रत्यय आया है यह भी विकार और अव्यवर्थ में दोनों तरह से संगत लग सकता है और प्राण का अर्थ इंद्रिया लिया गया जन इंद्रिया कर्मेन्द्रिया ये प्राण एक प्राण होता है ये श्वास प्रश्वास वाला वो नहीं इंद्रिया मन को छोड़कर के बाकी जो इंद्रिया है उनका ग्रहण किया गया और तीसरा मनोमय कोष है उसमें भी मन ये भी दो अचवाला है दो अचवाला है तो यहां पर भी मन शब्द जो है यहां पर उसके जो कोष बना है यानी शरीर बना है अन्नमय कोष मनोमय प्राणमय कोष और मनोमय कोष यहां पर विकार और अव्यवर्थ में कह सकते हैं प्राणमय कोष में जो एक आत्मा के लिए हितकारी कोष है आधार है उसमें वो अनेक इंद्रियों के संयोग से बना है प्राणमय कोश हुआ एक अन्नमय कोश हुआ हमारा आधार है आश्रय है, कोश कहते हैं आश्रय को आधार को तो ये जो अन्नमय शरीर जो हमारे को स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है यह भी आत्मा का आश्रय है एक रूप में इस दृष्टि से यह अन्नमय कोश हुआ और प्राणमय कोष ये ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया इंद्रिया है प्राण शब्द से कही जाती है उपनिषद में और जगह आया ही है यह पुष्ट है तो आत्मा का दूसरा आधार या आश्रय ये जानेन्द्रिया कर्म इंद्रिया है शरीर से पृथक जो सूक्ष्म इंद्रिया है उनको हम ग्रहण करेंगे तो ये एक दूसरा कोश आधार हुआ आत्मा का जीव के लिए और तीसरा है मनोमय कोश, ये मन का अंतःकरण, इनको हम ग्रहण करेंगे वो भी एक आश्रय है वो एक अलग तरह का आश्रय है ये जो तीनों है ये तीनों प्रकृति से बने हुए हैं और मूल प्रकृति के विकार हैं और इनके अवयवों से मिलकर के बने हैं जैसे प्राणमय के अंदर इंद्रियों का समूह जो है अवयव अनेक इंद्रिया मिलकर के अभी एक कोष बना है तो अब यहां पर प्राणमय के अंदर हम अवयव अर्थ भी ले लेंगे प्राण है अवयव जिसके प्राण अवयव वाला एक कोष है मनोमय कोष मन अवयव वाला एक कोष है अंतकरण अवयव वाला एक कोष है अब इसके आगे जो दो शब्द है विज्ञान और आनंद ये तीन तीन अच वाले हैं विज्ञान भी और आनंद भी ये दो अच वाले नहीं है तो उदयवीर जी ने ये तर्क दिया है कि दचस छंदसी से पता लगता है कि छंद में दो वाला तो वो विकार या अवयव अर्थ में आएगा ये तीन अच वाले हैं तो इसमें प्राचुरय अर्थ की संभावना है तो तीसरा जो विज्ञानमय कोष है वह आत्मा स्वयं है उज्जानवान है चेतन है बोधकर्ता है अब ये किसी का अवयविकार नहीं है वो खुद है बस उसकी प्रचुरता है उसमें ज्ञान की प्रचुरता है वो ज्ञानमय है चेतन है चिति संज्ञान ज्ञान वाला ही तो चेतन कहलाता है इस धर्म की इसमें प्रचुरता है इसलिए यहां पर प्राचुर अर्थ यहां भी विज्ञानमय कोष में भी लगेगा और आनंदमय में भी तीन अर्च यहां भी प्रचुरता वाला अर्थ ही लगेगा यहां अवयव विकार अर्थ नहीं लगेगा तो दो वाले हैं उसमें विकार अवय लगेगा तीन वाले में नहीं लगेगा अष्टाध्यायी की दृष्टि से ये एक सूत्र और देकर करके इन्होंने एक प्रबल तर्क यहां पर युक्ति दी है क्योंकि इस प्रसंग के अंदर ये शंका उठाई जाती है शंकराचार्य जी ने भी वहां पर चर्चाएं की हैं उसके आक्षेपों के उत्तर भी दिए हैं इन्होंने कि अन्न में यहां पर आप विकार अर्थ ले रहे हैं प्राण में यहाँ विकार अर्थ ले रहे हैं मनोमय यहाँ विकार अर्थ ले रहे हैं अब विकार अर्थ लेते लेते आनंद में, में जाकर के आप प्राचुरी अर्थ कैसे ले रहे हैं सबका एक ही जैसा लेना चाहिए था एक क्रम में आ रहा है पांचों कोश एक किसी विशेष चीज की व्याख्या की जा रही है तो सब एक ही जैसे लेने चाहिए थे अलग अलग नहीं होना चाहिए था तो उसमें अष्टाधि का सूत्र हमें प्रमाण उपलब्ध होता है कि नहीं यहाँ पर दो अच और तीन अच शब्द बनाए हैं प्राचुरी अर्थ हम ले सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है पुष्ट है अधिक प्रमाणित ये है अब ठीक है कहीं दो तीन अच वाले में भी लौकिक जगत के अंदर वहां विकार अर्थ में भी हो सकता है लेकिन छंद के लिए विशेष कथन किया है तो हम इस पर गौर कर सकते हैं और ये क्रमशः सूक्ष्म सूक्ष्म है ये जो व्याख्या है इसकी शंकराचार्य जी की भी जो मेरे को प्रतीत हुई गीता प्रेस वाली भी जो आप कह रही ना वो स्थूल स्थूल बाहर बाहर की तरफ है उस करके वो सूक्ष्म के रूप में तो अंदर ही अंदर कही गई है स्थूल शरीर है उसके अंदर इंद्रियां हैं उसके अंदर और सूक्ष्म अंतःकरण है और भी सूक्ष्म आत्मा है और उस आत्मा के भी अंदर परमात्मा है इस रूप में वो विज्ञानमय कोश है अंदर अंदर अंदर तो आत्मा के अंदर भी जो विद्यमान है इस रूप में वो सूक्ष्म है तो ये व्याख्या अपनी जगह संगत है लेकिन अगर इसको यूं व्यापक रूप से देखना चाहते हैं तो कि वे फैलाव की दृष्टि से तो परमात्मा तो ठीक है सर्वव्यापक है इसलिए वो बहुत व्यापक है अब कोई प्राण का मतलब वायु ले ले ये जो हवा बहती है जिसको हम श्वास प्रश्वास करते हैं उस दृष्टि से कोई कहने लगे तो शरीर तो थोड़ी सी जगह में है और हवा उसे बाहर हो गई और बड़ी हो गई वो किसी ने ऐसी संगति लगाई होगी जो आप कह रही थी अब उसके बाद में मन का है बोले मन और जान ये जो चेत है ये तो बहुत व्यापक और हो सकता है जान हम दूर दूर का कर लेते हैं यद जागृत हो दूर इत्यादि कुछ भी संगति लगा करके तो प्राण से भी ज्यादा मन का मन का हो गया और उससे भी बड़ा विज्ञान हो गया और उससे भी बड़ा परमात्मा तो सबसे है ही अब आत्मा को किस तरह से लगाएंगे वो वो उसको एक और ये तो सब कथन करेंगे नहीं जैसे भी लेंगे उन्होंने क्या संगति लगाई होगी लेकिन इधर तो वर्णन अंदर अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म में ही है भले ही परमात्मा सर्वव्यापक है लेकिन जब आनंदमय कोष की बात कर रहे हैं आत्मा के संदर्भ में वो भी एक आश्रय है हमारा अंतकरण जैसे आश्रय है और आत्मा स्वयं अपना भी आश्रय है और परमात्मा भी उसका आश्रय है तो ये जो सारे कोष है पांच इन आश्रयों के रूप में हमें स्वीकार्य होते हैं आश्रय हो का कथन किया जा रहा है ठीक है तो अब आगे का पाठ देखते हैं तो चौबीसवें सूत्र तक हुआ था चौबीसवें सूत्र में ज्योतिष शब्द का कथन किया था और उसमें चरण यानी पाद विक्रमशह उनका कथन किया गया था गायत्री का कथन किया गया था वो सारा का सारा लेते हुए अब इसके ऊपर आगे प्रश्न उठाया जाएगा इसको एक पीछे ऋग्वेद का मंत्र भी आया है चौबीसवें चौबीसवें सूत्र के भाष्य में रोकना थोड़ा तो चौबीसवें सूत्र के भाष्य में नीचे ऋग्वेद का एक मंत्र दिया है ध्रुवम ज्योतिर्निहितम दृश्य एकम यह ज्योति शब्द है और ये ज्योति शब्द ब्रह्म के बारे में आया है परमात्मा के बारे में आया है ज्योतिष शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है इस रूप में ये मंत्र दिया गया है तो इसका अर्थ देखिए प्रथम पंक्ति के अंत में है पतयत्सु अंत पतयत्सु मतलब जो गतिशील है चेतन है उनके अंदर गतिशीलों के अंदर एक ध्रुवम एक स्थिर ज्योति है ध्रुवम ज्योतिर ज्योतिर्निहितम वो अंदर निहित है और कैसी है वो मनोजविष्टम मन से भी अधिक तीव्र गति वाली है मन से भी अधिक बलवान है मन से भी अधिक श्रेष्ठ है उस सुख स्वरूप को दृश्य देखने के लिए दृश्य जानने के लिए पाने के लिए विश्व देवा समन असता सारे देव सारे देव का मतलब है यहां पर इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया सारे देव इंद्रियों को देव शब्द से कहा जाता है तो सारे देव इंद्रिया समनसह मन के साथ अच्छे मन के साथ में होकर के सकेता गति करते हैं पहुंचते हैं एकम क्रतुम एक जो क्रतु है वो क्रतु स्वरूप परमात्मा है उसको अभिवियंती साधु वो जो श्रेष्ठ है उसकी उपासना करते हैं अभिभियती सब मिलकर के उसकी उपासना करते हैं सारी इंद्रिया और मन मिलकर के उसी तरफ लगते हैं तो यहां ज्योति शब्द ब्रह्म के लिए ही आया है क्योंकि उपास्य के रूप में यहां पर उस ज्योति को उद्धृत किया गया और वो परमात्मा ही होता है तो अब आगे देखते हैं 25वां सूत्र सूत्र है भिदानात न इति चेत ये एक बात हुई न तथा ये उत्तर हुआ दूसरा क्यों चेतो अर्पण निगदात तथा ही दर्शनम् पीछे जो चार चरणों का कथन आया था उसके ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है वहां गायत्री शब्द का कथन है गायत्री वहां पर आया है शब्द तो गायत्री एक छंद होता है जैसे और भी छंद होते हैं ऐसे गायत्री भी एक छंद होता है तो पूर्व पक्षी कह रहा है छंदोधानात न इति चेत कोई कहे कि वहां पर जो चार चरण का कथन है वो तो छंद के बारे में है यानी गायत्री के बारे में है वो तो वो परमात्मा के बारे में थोड़ा है आपने तो इस ज्योति शब्द को लिया और वहां चरणों के रूप में त्रिपादस्याम दस्याम रितम और ये सब करके आपने तो ब्रह्म का ग्रहण किया वहां तो स्पष्ट गायत्री छंद का वर्णन है तो आप तो गलत अर्थ ले रहे हो उससे ब्रह्म की सिद्धि नहीं होती है ज्योति शब्द ब्रह्म के लिए ही वहां से सिद्ध नहीं होता है तो कोई कहे कि छंदोभिधान नायत्री ना छंद का वर्णन होने से आपका कथन ठीक नहीं है ऐसा कोई कहे तो, तो कहते न तथा बोले ऐसा नहीं है गायत्री शब्द तो पढ़ा हुआ है वहां पर गायत्री छंद भी लिखा हुआ है लेकिन ये गायत्री छंद का वर्णन नहीं है वहां पर तो न तथा ऐसा नहीं है उत्तर दिया सिद्धांति ने क्यों चेतो अर्पण निगदात चेत मतलब यहाँ पर चित्त का ग्रहण है चित्त के उस ओर अर्पित होने उस ओर जाने का कथन होने से मन को वहां पर लगाने का कथन होने से चेतो अर्पण निगदात ऐसा वहां कथन होने से तथा ही दर्शन वैसा देखा जाता है ऐसा होता है मन को वहां पर लगाते हैं हम उसमें परमात्मा में लगाते हैं तो इसके कारण से सिद्ध होता है कि वहां छंद शब्द यानी गायत्री शब्द होते हुए भी वो गायत्री के चरणों का वर्णन नहीं है वो ब्रह्म के चरणों का ही वर्णन है गायत्री को तो समझाने के लिए वहां पर लिख दिया गया तो इसकी व्याख्या आगे देखते हैं छंदोधान नुष पक्ष का हुआ कि पूर्व सूत्रे ये ज्योति शब्द से ब्रह्मिधेयक चरणाभिधानम पादिधानम प्रमाणम सूचितम तम्यक कि पिछले सूत्र में जो ज्योति शब्द के द्वारा ज्योति शब्द का ब्रह्माभिधेयक ये, ये ब्रह्म को का वाचक है ऐसा कहते हुए चरणाभिधानम चरण का कथन और चरण चरणाभिधानम कोई खोला पाद वर्णनम पाद का कथन प्रमाणम सूचितम जो अपने प्रमाण सूचित किया था तन्ना सम्यक वो ठीक नहीं है कुतः क्यों ठीक नहीं है तो उसमें हेतु दिया छंदोभिधाना छंदो लिखा हुआ है आपको हटा लीजिए छंदो विधानाथ छंद का कथन होने से छंदो विधानाथ को खोल रहे हैं तत्र ही गायत्री छंदा प्रक्रियते वहां तो गायत्री छंद का प्रकरण चल रहा है तत्र पाद वर्णनम तस्वै गायत्री छंदसो मंतव्यम नान्य और यहां जो पाद का वर्णन है चरण का वर्णन है वो उसी गायत्री छंद का समझना चाहिए नान्य अब यह प्रकरण के आधार पर खंडन किया जा रहा है प्रकरण तो गायत्री छंद का था गायत्री छंद का ही पीछे वर्णन है इति एवं मन्येता। ये लिखा हुआ है, मन्येता कर लीजिए। इति चेद एवं मनता अगर कोई ऐसा माने तो न तथा तथा न मंतव्य ऐसा नहीं मानना चाहिए क्यों उसके लिए हेतु दिया जा रहा है तो पूर्व पक्षी ने जो अपनी बात को रखा वो भी साधार रखा है कि प्रकरण इसका चल रहा है वो मीमांसा की बातें हमको देखनी होगी वही कि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या तो प्रकरण भी एक प्रमाण बनता है लेकिन अगर दूसरे चीजें वहां पर भिन्न संकेत दे रही हैं, तो बलाबल को देखते हुए कौन अधिक बलवान है उसके अनुसार से निर्णय होता है प्रकरण के आधार पर नहीं होगा प्रकरण दुर्बल हो जाता है वहां पर प्रकरण के बल को हम स्वीकार नहीं करेंगे प्रकरण प्रमाण रूप में वहां प्रस्तुत नहीं हो सकता है लेकिन इसने प्रकरण को अभी प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है बोले प्रकरण के आधार पर सिद्ध होता है कि आपका कथन ठीक नहीं है तो सिद्धांति कह रहा नहीं ऐसा नहीं है सिद्धांति अपनी ही बात को कह रहा है कि ज्योति शब्द परमात्मा का ही वाचक है कुत तो कहा चेतो अर्पण निगता सूत्र है वाच्य खोल रहे हैं न ही छ वर्णन अवसर बोले चंदन छंद के वर्णन का वो अवसर प्रसंग नहीं है तत् ब्रह्म वर्णन प्रसंग परमात्मा के वर्णन का प्रसंग है कैसे पूर्व खंडादेव ब्रह्म वर्णन प्रक्रमते इससे पूर्व का जो खंड है उसी से ब्रह्म का वर्णन प्रचलित हो रहा है वहां पर कैसे पता लगा बोले देखिए यह वचन है या एताम एवं ब्रह्मो ब्रह्मो वेदा। जो इस ब्रह्मोपनिषद को जानता है ये छंद के गीन ग्यारह तीन का है ये तीन ग्यारह का अंतिम भाग है और आगे वो जो वचन दिया था इन्होंने वो तीन बारह छह का तीन तेरह का ये जो वहां पर प्रसंग चल रहा है गायत्री का तो उससे पहले यह ब्रह्मोपनिषद का वचन हुआ कह दिया गया है तो ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है वो अत्र खंडे समष्टि पुरुषो गायत्री नामना उच्चते इस खंड के अंदर ये जो ब्रह्मोपनिषद वेद कहा इसमें समष्टि पुरुष समष्टि पुरुष यानी जो सब में व्याप्त है ऐसा पुरुष सब वस्तुओं में विद्यमान एक व्यक्ति पुरुष होगा समी और व्यष्टि तो व्यष्टि मतलब तो जो हमारे अंदर एक देश में है और समष्टि मतलब जो सबके अंदर विद्यमान है तो इस खंड में समष्टि पुरुष को गायत्री के नाम से कथा कहा गया है गायत्री शब्द है लेकिन यहाँ समष्टि पुरुष का कथन है कुतः कैसे तो उसमें आप हेतु दे रहे हैं तत्र ब्रह्मणी चेतो अर्पण निगदात। वहां पर ब्रह्म में चेत चेतोर्पण निगतात यह सूत्र वाला हेतु का तुम उठा के दिया है अब रेखा के बाद में जो खोला जा रहा है तो मनोनिवेश प्रतिपादनात् यहां पर चेत की जगह पे मना किया अर्पण की जगह पे निवेश किया है और निगदात की जगह पे किया है इसको खोल दिया गया है। तो मन के निवेश का प्रतिपादन होने से चेतोर्पण निगदात का अर्थ होगा मन के निवेश का प्रतिपादन हो जाए। मन को वहां पर लगाने का प्रतिपादन है इसके कारण से और इसको खोलने रहे मन प्रवेशो ही तत्र यथा मन का प्रवेश वहां पर कैसे हो जाए इसलिए गायत्री छंद साम्य प्रदर्शनम सुगमार्थम गाय मन का प्रवेश परमात्मा में हो जाए तो इसके लिए गायत्री छंद के द्वारा साम्य की प्रदर्शन साम्य प्रदर्शित किया गया है इसलिए गायत्री का नाम लिया गया है ये गायत्री का वर्णन नहीं चल रहा है गायत्री के माध्यम से परमात्मा का भ्रम का वर्णन चल रहा है कि हमारा मन उसमें लग सके तो साम्य का प्रदर्शन है सुगमार्थम अच्छी तरह से हमें पता लग सके दृष्टान्त तो उपमा जैसे दी जाती है उस रूप में प्रस्तुत किया गया अब उस वचन को दे रहे चतुष्पदा षविधा गायत्री वह ये चार छह प्रकार की गायत्री चार पैर वाली छह प्रकार की गायत्री है तो गायत्री छंद में भी ऐसा ही होता है ये चतुष्पदा का मतलब है चार चरण है उसके और षठ मतलब उसमें छह छह अक्षर है तो चार में छे होंगे तो चौबीस होंगे चौबीस अक्षर गायत्री के माने जाते हैं वहां दूसरे ढंग से भी व्याख्या होती है आठ आठ के तीन माने जाते हैं आठ आठ के तीन करके चौबीस होते हैं। यहां इन्होंने चार माने हैं और छ छ के माने उस रूप में भी चौबीस इस रूप में भी गायत्री स्वीकार्य होती है तो सही शतुष्पदाषड विधा गायत्री ये छंदों उपनिषद में कहा बोले तथा ही दर्शनम उसी ढंग से आगे वर्णन किया गया है कैसे यथा ही साम्य प्रदर्शनार्थम गायत्री नामना ब्रह्म नाम कि इस साम्य प्रदर्शन के लिए गायत्री के नाम से ब्रह्म का ही यहां पर प्रतिपादन किया जा रहा है कैसे तथा ही अन्यत्र दर्शन उपलब्ध थे अन्य जगह भी, भी ऐसा ही देखा जाता है यानी मांडू के उपनिषद का ये वर्णन कर रहे हैं कि वहां भी इसी तरह से ब्रह्म का वर्णन किया गया है इन छंदों के माध्यम से चरणों के माध्यम से चार और छह के माध्यम से चार चरण है और उसमें छह छह बातें कही गई हैं। वो गायत्री से साम्यता दिखाने के लिए समझाने के लिए गायत्री छंद का वर्णन नहीं किया जा रहा है यहां पर तो तथा ही दर्शनम मतलब अन्य जगह भी ऐसा ही देखा जा रहा है अवमांडू के उपनिषद का इन्होंने उदाहरण दिया है, उसको देखते है। तथा ही अन्यत्र दर्शनम उपलब्ध वचन इन्होंने दिया है सर्वम ही ए ब्रह्म ये सब कुछ ब्रह्म है अयम आत्मा ब्रह्म ये जो चेतन है फैला हुआ है ये ब्रह्म है सोयम आत्मा चतुष्पाद ये जो आत्मा है ये जो ब्रह्म आत्मा है ये चतुष्पाद चार चरण वाला है चार पार वाला है तो चतुष्पाद शब्द आ गया मांडु उपनिषद अब कह रहे हैं अत्र तो ब्रह्मण चतुष्पादत्व उत्तम यहां ब्रह्म के चार चरण चार पाद कहे गए हैं और षडक्षराणी इव ही अक्षर रूपाणी षड विधा और छह अक्षरों के समान अक्षर को हम कहते हैं अक्षरम अक्षरम विद्या अक्षर नष्ट नहीं होता अक्षर को प्राप्त नहीं होता है उस शब्द की साम्यता से तो षड अक्षराणी छह अक्षरों के समान जैसे गायत्री के एक चरण में छह अक्षर होते हैं उसके समान यहां पर अक्षर रूपाणी षड विधा नहीं गुण वर्णन अक्षर रूप जो क्षीण नहीं होते हैं सदा बने रहते हैं ऐसे छह प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है परमात्मा के छह छह गुणों का वर्णन किया गया है वहां त्र प्रत्येक अमिन पादे सट शट इसलिए वहां पर मांडू के उपनिषद में प्रत्येक पाद के अंदर छे छे ये अक्षर या छह छह परमात्मा के गुण या धर्म दिखाई देते हैं कहे गए हैं अब उनको वो बता रहे हैं कैसे कैसे हैं तो जागृत स्थानों ये परमात्मा की चार चीजें बताई गई उसमें से आप पहले को बता रहे हैं जागृत स्थानों बहिप्रजय सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भुख वैश्वान प्रथम पाद ये प्रथम पाद हुआ पहला चरण हुआ गायत्री का जैसा पहला चरण ये पहला चरण और छह चीजें कौन सी हैं एक तो जागृत है इस समय जागृत रहता है विशिष्टि की रचना आदि करता है उस समय जैसे कि वो जगा हुआ है बहिप्रज्ञा है अब उसकी बुद्धि बहिर्मुखी है अभी अन्य चीजों को बना रहा है जीवों के लिए उनके लिए कुछ कार्य कर रहे बहिर्मुखी प्रज्ञा है उसकी अभी सप्तांग सात उसके अंग है तो उसमें पांच ज्ञानेन्द्रिया मन और बुद्धि इस प्रकार से वहां पर साथ किए जाते हैं एकोन विंशति मुख इक्कीस उसके मुख हैं तो पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच प्राण पंद्रह और मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे करके यहां पर ये उन्नीस को संख्या को लगाते हैं कि उन्नीस मुख वाला है और स्थूल भोग स्थूल चीजों को उस समय खाता है लेता है ग्रहण करता है वो उन्हीं के साथ व्यवहार करता है वैश्वानर उसका नाम है ये प्रथम पाद पहला पाद तो छह चीजें हुई इसमें जाग्रत स्थानों एक बहिप्रचय दो सप्तांग तीन एकोनविंशतिर मुख चार स्थूल भुगत पांच और वैश्वानर छह मी की पहले वाली पुस्तक में संख्याएं भी लिखी हुई हैं एक दो तीन चार ऐसे यहां पर इसमें नहीं छपाई आप लोग लगा सकते हैं अब दूसरा दूसरा पाद कह रहे हैं स्वप्न स्थानों ये पहला हुआ इस स्वप्न में जैसा रहता है अंत प्रजय ये दूसरा धर्म आ गया उस समय अंदर रहते हैं अंतर्मुखी रहते हैं सप्तांग अंग साथ ही है एक मुख है वो ही है ये चौथा हो गया और प्रविविक भुख ये पांचवा हो गया और तई ये छठा हो गया ये द्वितीय चरण हो गया द्वितीय पाद हो गया प्रविविक्त भुख का मतलब विवेक पूर्वक कुछ कुछ लेता है सारा नहीं लेता है छाट छाट करके लेता है ऐसा अब आगे देखिए तीसरा पाद बोलते हैं सुषुप्त स्थान ये सुषुप्त गहरी गार्ड नित्रा के अंदर है एकी भूत एकी भूत बिल्कुल एक रूप में हो गया है प्रज्ञान घन प्रकर्ष रूप से ज्ञान उसका घनी भूत हो गया है वहां पर घनीभूत एवं आनंदमयो ही आनंद भूख आनंद से युक्त है और आनंद का भोग कर रहा है एक ही मिलाकर के ये चौथा हो गया चेतोमुख ये पांचवा हो गया और प्राज प्रज ये छठा हो गया यह तृतीय तो तीनों पादों में तीनों चरणों में छह छह बातें यहां पर गिना दी हैं। अब चौथा बता रहे हैं। तय है प्रज्ञम नपहि बहिप्रज्ञम न उभायत प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्जम न अप्रज्जम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम यहां तक जितना कहा गया ये एक धर्म बताया गया इसका छह की संख्या हमको करनी है ना है तो यह अलग अलग लेकिन यहां निषेध किया गया पूर्व की चीजों का जो पूर्व में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में जो चीजें थी उसका यहां पर निषेध किया गया क्या किया गया ना अंत प्रज्ञम वहां जैसे अंत प्रजय आया था बोले ये अंत प्रज्य नहीं है और न बहिप्रज्ञम न बहिप्रजय है ये चौथी अवस्था तुरिया अवस्था है जीव की दृष्टि से भी ये चारों अवस्थाएं है होती हैं और परमात्मा की दृष्टि से भी होती है यह ब्रह्म के वर्णन की दृष्टि से कर रहे हैं तो न अंत है न बहिप्रच्य है और न उभत प्रज्ञम कोई कह अच्छा एक एक नहीं है तो दोनों होंगे तो भले उभयते प्रजय भी नहीं है न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम पीछे प्रज्ञान घन आया था बोले अप्रज्ञान घन भी नहीं है और न प्रजय है न अप्रजय है अदृष्टम दिखाई नहीं देता अव्यवहार्यम उसका कोई व्यवहार नहीं हो सकता उस समय अग्राह्यम उसको गृहित नहीं कर सकते अलक्षणम उसका कोई लक्षण नहीं है अचिंत्यम उसके पे कोई विचार नहीं कर सकते जिस स्थिति में है और अव्यपदेशम उसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता ऐसा हो गया ये सब मिलाकर के एक धर्म हुआ आगे एकात्म प्रत्यय सारम एक आत्म के ज्ञान का सार रूप में है ये दूसरा हुआ तीसरा है प्रपंचोपम सारे प्रपंचों का जिसमें उपशम हो गया है बाहर की चीजें सारी कुछ भी नहीं है ये तीसरा हो गया शांतम ये चौथा हो गया शिवम कल्याणकारी है पांचवां हो गया अद्वैतम और कुछ नहीं है अकेला है ये छठा हो गया चतुर्थम मनंत स आत्मा सविजय ये इसका चौथा है और ये आत्मा है और वो जानने योग्य है सविजय है तो ये जो वर्णन किया गया कि चार चरण है और उनमें छ छ है अब इसको ये यहां पर छांदोग्य वाली प्रसंग से ले रहे हैं वहां जो कहा था सही चतुष्पदा षड गायत्री ये गायत्री चार पैर वाली और छह छह प्रकार के यानी छह छह अक्षर वाली है तो वो गायत्री को कहा गया इधर ब्रह्म का भी वर्णन मांडु के उपनिषद में मिल रहा है वो ऐसा ही बिल्कुल चार और उसमें छह का मिल रहा है इससे भी संगति लगती है कि वो ब्रह्म का ही वर्णन है <coughs> आगे एवं मांडु के उपनिषद ही ब्रह्मात्मन पादा ब्रह्मत्मा के चार पाद बताए गए और प्रत्येक स्मिश पादे अक्षर सदृशानी षड गुण वर्णना खलबपी दृश्यंत और प्रत्येक पाद में अक्षर की तरह से उसकी उपमा देते हुए कि की छुणों का वर्णन भी देखा जाता है आगे यथा छंदो रूपा गायत्री जैसे छंद रूप वाली गायत्री होती है छंद वाली गायत्री चतुष्पदा प्रतिपादम चडक्षरा युक्ता भवती तथा ब्रह्मात्म रूपा गायत्री खलवपी चतुष्पदा प्रतिपादम षडक्षर सदृश षड गणई समेता भवती तो वहां छंद्रूप गायत्री और यहां ब्रह्मत्म रूप गायत्री गायत्री तो दोनों है छंद्रूप गायत्री से समझाते हुए ब्रह्मात्म रूप गायत्री को समझाया जा रहा है वो चार पाद हैं और छह छह अक्षर हैं उसी को कहा गया इति इत्थम सादृश्यम खलु क्रमेण मन प्रवेश प्रवेशार्थम ये जो सादृश्य कहा गया तो ये क्रमशः मन के प्रवेश के लिए है कि परमात्मा को समझाने के लिए कि परमात्मा के भी ऐसे चार चरण है और उसके उस उसमें ये ये गुण है परमात्मा को ठीक तरह समझने के लिए मन वहां प्रविष्ट हो सके उसके लिए वर्णन किया गया है ये जो चेतोर्पण है मन के प्रवेश के लिए ये कथन किया गया है उपमा दी गई है समझाने के लिए और उपमा दृष्टांत समझाने के लिए दिया जाता है वस्तु के अंदर हमारा मन प्रवेश कर सके तस्मात नात्र छंदो वर्णनम इसलिए यहां पर छंद का वर्णन नहीं है किंतु ब्रह्म वर्णनम ब्रह्म का वर्णन है तदेव प्रकृतम ब्रह्म ज्योति शब्दे उत्तरत्र लक्षितम् और वही प्रकरण में प्राप्त ब्रह्म ज्योति शब्द से आगे लक्षित किया गया है इसलिए ज्योति शब्द से यहां पर ब्रह्म का ही ग्रहण होगा लौकिक गायत्री छंद का ग्रहण नहीं होगा और गायत्री शब्द से भी छंद शब्द से भी ये उत्तर देने के बाद भी पूर्व पक्षी कुछ बात रख रहा है कि भाई अभी कुछ और कहना है भाई और पुष्ट हो तो उसको उत्तृत कर रहे हैं यदि कहना चाहिए तो कनचित कि अगर किसी के द्वारा ये कहा जाए आक्षेप के रूप में अत्रत्यम गायत्री छंदो वर्णनम अन्यत्र मांड्यु के उपनिषद ही निर्दिष्टे नम्भ वर्णे न बलात् समानी क्रियते बोले यहां जो गायत्री छंद का वर्णन है यानी छंदो के उपनिषद में उसको आप मांडु उपनिषद में निर्दिष्ट जो ब्रह्म का वर्णन है उससे बलात्ींच करके खींचतान करके उसके साथ आप संगति लगा रहे हो तो यही कुछ होता तो देखते आप मंडू के उपनिषद को लेकर के आए हो इतनी दूर से तो मंडू के उपनिषद में जो निर्दिष्ट ब्रह्म है उसके साथ बलात् समानी क्रिय थे बलपूर्वक आप उसके साथ समानता जोड़ रहे हो अस्ति तु अत्र प्रत्यक्षम गायत्री छंदो वर्णनम एव इत प्रतिविधीय थे तो यहां तो प्रत्यक्ष गायत्री छंद का वर्णन किया गया है तो उसी को ही ग्रहण करो ना आप तो ये अगर कोई आक्षेप करे तो इसका प्रतिविधिय इसका उत्तर दिया जा रहा है प्रतिविधान किया जा रहा है छब्बीसवा सूत्र भूतादि पाद व्यपदेशोपत् चैम भूत आदि पाद के कथन से उपत्म इस प्रकार समझना चाहिए भूत आदि पादों के व्यपदेश की उपपत्ति से ऐसा ही समझना चाहिए कि यहां पर भी यानी छांदों के उपनिषद में भी गायत्री शब्द से ब्रह्म का ही वर्णन किया गया है न कि छंद वाली गायत्री का कैसे वो भाष्यकार खोल रहे हैं अथा चूतादि पाद व्यपेषोपत्ते एवं तथा भूतादिनी वहां पर भूत आदि का वर्णन किया गया है चार चीजों का वर्णन किया गया है उसको भूतादि शब्द से कहा गया है भूत उसमें एक है इसको खोल रहे हैं भूतादिनी कौन है वो चार भूत पृथ्वी शरीर हृदय भूत मतलब तो प्राणी अब पृथ्वी मतलब ये जो भूमि जो है तीसरा है शरीर और चौथा है हृदय हृदय यानी पादत्वेन पादत्व वो वहां पर पाद के रूप में कथन किए गए हैं चरण के रूप में कथन किए गए जब चार चरण बताए गए तो वो चार चरण कौन कौन से हैं तो चार चरणों में ये सारे भूत फिर पृथ्वी फिर शरीर और फिर हृदय इनका वर्णन किया गया है वहां पर तो उसके आधार पर यह निश्चय कर रहे हैं कहते हैं ब्रह्मण है खलु भूता पाद पादकल्पानी उपपत्म शक्यंत परमात्मा के ब्रह्म के तो ये चार चरण कहे जा सकते हैं ब्रह्म की प्राप्ति में ये चार चरण कहे जा सकते हैं परमात्मा व्यापक है उसके चार चरण कहे जा सकते हैं न छंदो नामनिया गायत्री आई छंद नाम की जो गायत्री है उसके ये चार चरण तो कहे ही नहीं जा सकते उसमें छंद नाम की गायत्री में ये भूतों का पृथ्वी का शरीर का हृदय का क्या प्रसंग है उसके चरण तो वो होते हैं लिखे हुए जो होते हैं छोटे छोटे कुछ अक्षर होते हैं शब्द मिलकर के होते हैं वो चरण होते हैं ये पृथ्वी और शरीर और हृदय इसका वहां पर कोई लेना देना नहीं है लेकिन ये जो चार चरण कहे गए हैं चार पाद कहे गए हैं ये तो ब्रह्म में ही घट सकते हैं तो उससे भी हमें पता लगता है कि यहां पर गायत्री शब्द से जो कथन किया जा रहा है वो ब्रह्म का किया जा रहा है और गायत्री छंद का जो वर्णन है वो केवल उपमा के लिए है समझाने के लिए है एवं अपनी प्रकृतम ब्रह्म गायत्री नामना ज्योति नामना च उपदिश्य तो इस प्रकार भी प्रकृत ब्रह्म जो है वो ही गायत्री नाम से और ज्योति नाम से यहाँ पर कहा गया ऐसा करके इन्होंने निर्णय किया अब ये जो मांडू के उपनिषद का इन्होंने उल्लेख किया यद्य दूसरी उपनिषद का वर्णन किया तो तथा चर्शनाथ ऐसा देखा जाता है दूसरी जगह भी परमात्मा के चार पाद और उसमें एक एक में छह छह गुणों का वर्णन देखा जाता है ये कल्पना करके वैसे ही समझाने के लिए कथन किया जाता है तो दूसरे शास्त्र का भी यहां पुष्टि के लिए तो उल्लेख कर सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पूर्व पक्षी ने फिर भी कह दिया कि यहां पर तो गायत्री है आप वहां से क्यों लेकर के आ रहे हो ये दूर की चीज हो जाती है वहीं का कोई साक्ष्य हो वो प्रबल माना जाता है तो प्रमाण तो मांडुक्के वाला भी था लेकिन यहां के साक्ष्य की दृष्टि से भी भूत आदि का कथन भी पुष्टि करता है कि यह ब्रह्म का ही कथन है ठीक है अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी फिर आक्षेप कर रहे, है बोले आपने कह तो दिया है लेकिन नहीं ये अभी ठीक नहीं है आपका कथन ठीक नहीं है अब उसको और कुछ नहीं मिला तो कुछ जैसे तैसे कुछ खंडन करने का प्रयास कर रहा है सत्ताईसवादेश भेदात्मा इति चेत पूर्व पक्षी कहे कि यहां तो उपदेश की भिन्नता है उपदेश की भिन्नता मतलब विभक्ति की व्यक्ति कथन का वर्ण भिन्न भिन्नता है अभी भाष्य में बताएंगे जो वचन दिए गए थे उपनिषद के उनमें विभक्ति की भिन्नता थी तो उस भिन्नता के आधार पर ये कह रहे हैं उपदेश भेदात न इति चेत या तो उपदेश का भेद है आप दोनों जगह एक ही चीज मान रहे हो या तो एक जगह एक ही चीज होती तो विभक्ति की भी समानता होती या तो विभक्ति भिन्न भिन्न है ऐसा यदि कोई खंडन कहे तो कहते हैं उभयमिन अपि अविरोधात दोनों ही विभक्तियों में या दोनों ही उपदेशों में कोई विरोध नहीं है विभक्ति भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है इससे ये खंडन नहीं हो जाता कि अलग अलग है विरोध तो नहीं आ रहा है ना अविरोध है अविरोध है तो भी मान्य होता है विरोध हो रहा हो तो मान्य नहीं होगा भाष्य देखिए इस अभी भाष्य से समझ में आएगा तो गायत्री त्रिपादस्याम प्रकरणादस्यामृतम दिवि गायत्री के प्रकरण में क्या त्रिपादस्याम त्रिपादश्याम दिवि दिवी ये दिव्य सप्तमी का एक वचन कहा गया सप्तम्याम उपदेशों अस्थि ज्योतिष प्रकरण ज्योति के प्रकरण में दिवी में सप्तमी विभक्ति का कथन है यह छंदों के तीन बारह छह का वचन है जो पीछे आ चुका है उसी को उदृत कर रहे हैं और परोदिवा दिवह ये छंदोगे में तीन तेरा सात वाला वर्णन है परोदिवा परो दिवह दिवह शब्द में पंचम्याम उपदेश पंचमी विभक्ति में उपदेश क्रियते उपदेश किया गया तो दिवी और दिवह इन शब्दों को पकड़ के ये कह रहा है कि यहाँ तो उपदेश की भिन्नता है एक में सप्तमी विभक्ति एक में पंचमी विभक्ति तदेव उपदेश भेदात नई वस्तु उपलक्ष्य थे तो चूंकि विभक्ति का भेद है उपदेश का भेद है इसलिए एक ही वस्तु को लक्षित नहीं कर सकते आप दोनों जगह किंतु भिन्न भिन्नम ये दोनों भिन्न-भिन्न बेन हैं इति चेता अगर कोई ऐसा आक्षेप करे तो उसका उत्तर दिया जा रहा है न उभयस्मिन अपि उभय न का मतलब नव मंत्यम ऐसा नहीं मानना चाहिए यही तो क्योंकि उभयस्म पंचम्याम सप्तम्या उभर विभक्तर वर्णने अविरोधे वस्तु उपलभ्य क्योंकि बहुत जगह पंचमी सप्तमी दोनों विभक्तियां होते हुए भी अविरोध रूप में वस्तुएं देखी जाती हैं है नित्यते भेद नहीं होता है तथ्य जैसे कि उदाहरण दे रहे पर्वते मेघा पर्वते यहां पर ये यह सप्तमी विभक्ति है पर्वत में मेघ है अब आगे कह रहे हैं पर्वतात् पर मेघ हो वाह पर्वत से परे मेघ है पर्वतात् पंचमी विभक्ति आ गई तो पर्वत में या पर्वत पर सप्तमी विभक्ति लगाएंगे पर्वत पर मेघ है या पर्वत से परे मेघ है एक ही अर्थ आएगा वहां पर विभक्ति भेद से यहां वर्णन में भेद नहीं आएगा लौकिक उदाहरण दिया वा इति लक्ष्यम न पित्ते थे इसमें लक्ष्य की भिन्नता नहीं होगी तत्त्वम एकमेव तिष्ट तत्व तो वहां पर एक ही है तस्मात उभयत्र गायत्री नामना ज्योतिर नामना च्रह्म अभिधीय थे तो गायत्री नाम से और ज्योति नाम से वही एक ब्रह्म यहां पर कहा गया है मात्र इतने से विभक्ति भेद से आप वस्तु का भेद नहीं कह सकते आधार नहीं है इसका कठोर दृढ़ आधार नहीं है तो ये भेद का वर्णन किया गया ये केवल विभक्ति भेद से है अब ये अपनी बात की पुष्टि के लिए सिद्धांती और कुछ कह रहे हैं बोले इतना ही नहीं और भी बड़े बड़े भेद होते हैं तब भी एक ही वस्तु का वर्णन वहां पर देखा जाता है सिद्ध होता है ये तो आपने केवल विभक्ति का भेद कहा देखो इतने इतने और भेद होते हैं तो भी वास्तव में एक ही का वर्णन है वहां पर इस प्रसंग में आगे कह रहे हैं भूमिका बनाई इदानी पूर्वतोविलक्षण विलक्षणस्य भेदोपदेशस्य अपरम उदाहरण विचारिये अब पहले से विलक्षण भेद के उपदेश का दूसरा उदाहरण विचारित किया जा रहा है दिखने में लगेगा कि भेद का कथन है लेकिन वास्तव में वहां पर भेद नहीं है एक ही चीज है प्रथम दृष्टिया भेद ही दिखेगा पिछले वाले से भी कठिन है ये यानी एकदम स्पष्ट भेद प्रतीत होता है लेकिन फिर भी वहां पर भेद नहीं है ये सिद्ध करेंगे अट्ठाईसवां सूत्र प्राणस तथा अनुगमात प्राण तथा प्राण उसी प्रकार प्राण भी है कैसे अनुगमत और अनुगमन से यह सिद्ध होता है भाष्य से स्पष्ट होगा तद भेदोपदेश न प्राणोपि निर्दिष्टो ब्रह्मात्मा अभिप्रेत क्वचित अध्यात्म ग्रंथे इस भेद के कथन से भिन्न भिन्न प्रकार का कथन हुआ तो प्राण भी ब्रह्मात्मा के लिए अभिप्रेत किया जाता है अध्यात्म ग्रंथों में प्राण शब्द से भी ब्रह्मात्मा का ग्रहण होता है लेकिन उल्लेख भिन्न भिन्न ढंग से है भेद तो विभक्तेर पिछला जो सूत्र था उसका तो भेद था और पंचमी सप्तमी भेदादपी परम पुरुषो ब्रह्मत्मा तू एकाव लक्षित है और पंचमी सप्तमी विभक्ति का भेद होते हुए भी, भी परम पुरुष ब्रह्मत्मा एक ही लक्षित वहां पर किया गया था अत्र खलू लेकिन यहां तो प्राण शब्द प्रयोग वाक्य भेदात क्षेत्र भेदात ब्रह्मात्मा एको अभिन्नो अभिता प्रस्तुत यहाँ प्राण शब्द का प्रयोग है और लेकिन वाक्य का वहां पर भेद है अलग अलग वाक्य हैं, और क्षेत्र का भी भेद है विषय भी अलग अलग दृष्टि से कहे गए हैं तो भी ब्रह्मात्मा एक ही वहां पर अभिन्न कहा गया है कथम इतुचते कैसे कहा गया है कैसे ये एक ही होगा तो बोले अनुगमत अनुगम शब्द को खोला अनुगमांत अनुगमात को खोल रहे हैं एकस्मिन एवं वाक्यर्थ संगत उपसंहाराच्य इन वाक्यार्थों के एक ही वस्तु में संगत होने के कारण से वाक्यर्थ अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन इनकी संगति एक ही में होती है और उपसंहार जो किया गया है इन सब का वो भी एक है इससे भी पता लगता है कि वहां पर एक ही का वर्णन है तथ्य था उसको उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं इंद्र प्रतरदनाय दैवोदासा प्रोवाच इंद्र देवताओं का राजा परमात्मा जो भी लेने इंद्र इंद्र ने प्रतदन दीवो के लिए दैव के लिए कहा प्रतदन उसका नाम है दीवोदास के पुत्र या उनके कुल में रहे होंगे तो उनको कुछ कहा क्या कहा वो आगे बोल रहे हैं प्राणो अस्मी में प्राण हूं इंद्र ने कहा प्राणो अस्मी मैं प्राण हूं प्रज्ञात्मा में प्रज्ञात्मा हूं ज्ञान आत्मा हूं तम माम उस मुझे आयु जीवन अमृतम इति अमृतमास मैं जीवन हूं तुम्हारा और मैं अमृत हूं अमर हूं इस रूप में मेरी उपासना करो एक वाक्य का अब यहां प्राण शब्द आया आगे देखिए अथ प्राणा एव प्रज्ञात्मा प्रज्यात्मा इदम शरीरम परिगृह अभी अथ से एक दूसरा वाक्य प्रारंभ हुआ है अथ खलु प्राण प्राण ही प्रज्ञात्मा, ज्ञान रूप आत्मा इदम शरीरम प्रगृह इस शरीर को लेकर के और उत्थापित उठा देता है इसको चला देता है ये दूसरा वाक्य समाप्त हो गया इसको विपरीत अल्प विराम ले सकते हैं यहां पर संकेत ठीक नहीं हो पाया है तीसरी तीसरा वाक्य न वाचम वक्ताराम सीत विद्यात अब यहां फिर बंद कर लीजिए तीसरा वाक्य न वाचम मात्र वाणी को ही मत जानो वाणी को मत जानो फिर विद्या जो बोलने वाला है उसको जानो वाणी को नहीं इस वाणी को बोलने वाला जो है उसको जानो ये तीसरा हो गया आगे सऐश प्राण एव प्रज्यात्मा आनंदो अजरो अमृता वह ये प्राण ही प्रज्यात्मा है आनंद अजर अमर है ये कौशिति की ब्राह्मण के वचन है तो अत्र प्राण विषय काणी ची वाक्या प्राण से संबंधित चार वाक्य है और तदत्र वाक्य भेद से वाक्य की भिन्नता में भी चार प्रकार के अलग अलग वाक्य हैं है अथाच क्षेत्र भेद चातुर्विद्य चार वाक्य हैं इस रूप में भी भेद हैं और इनके विषय हैं जो अभिदय है वो भी चार भिन्न भिन्न है इसलिए भी चातुर्विद्य है तत्र प्रत्येक स्मिन वाक्य प्रत्येक स्मिन क्षेत्र प्राण शब्दों भिन्न भिन्न अर्थ को इन चारों वाक्यों में और इनके विषयों में प्राण शब्द भिन्न भिन्न अर्थ वाला प्रतीत होता है अवभाषित होता है अस्ति ही इत्तम भेद व्यपदेश इस रूप में यहां पर भेद कथन है कैसे भेद है इसको जी खोल के बता रहे हैं उन्हीं चार वाक्यों को लेते हुए बोल रहे हैं प्राणो अस्मी प्रज्यात्मा तम्माम आयु माम इति उपास्व इति प्रथमे वाक्य ये जो पहला वाक्य था इसमें इंद्र प्राण शब्द से इंद्र का ग्रहण है आगे अथ प्राण एव प्रज्यात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति या उत्थापायती लिखा है पयती कर लीजिये द्वितीय वाक्य प्राणवायु प्राणवायु का कथन किया गया है तीसरा वाक्य नाचम विजिज्ञा वक्तारम वाक्य जीव यहाँ पर जीव का ग्रहण किया गया है आगे सऐश प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृता इति चतुर्थे वाक्य ब्रह्म यहां पर चौथे वाक्य में ब्रह्म का ग्रहण किया गया है चारों विषय अलग अलग हो गए विषय भेद हो गया क्षेत्रभेद जिसको इन्होंने क्षेत्रभेद से कहा वो क्षेत्रभेद हो गया एवं चतुषु वाक्य शु क्रमश इयु जीव ब्रयक अवभाषि प्रतीत होता है बाकी विचारने का है पीछे भी अभिनाय लिखा हुआ है पिछले पिछली पुस्तक में भी पुरानी में तो जीव ब्रह्म एत वाक्यार्थाभिधायका वाक्य के अर्थ को कहने वाले यहां पर अवभाषित होते हैं ये वाक्य का अर्थ यहाँ पर ये प्रतीत होता है इतम वाक्य भेदेश प्राणसु समानो समे इस प्रकार वाक्य के भेदों में प्राण तो समान रूप से विद्यमान है सतु ब्राच एवा इन सब में भी प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है यथोहि तो क्योंकि प्राण शब्द से ब्रह्मवाचक चतुषु वाक्यु अपनी अनुगमनम अर्थसाम्यम विद्यते एवा। तो इनमें प्राण शब्द के ब्रह्मवाचकत्व में चारों वाक्यों में अनुगमन यानी अर्थ का साम्य तो विद्यमान है ही इसकी ये संगति लगाते कि इन चारों जगह प्राण शब्द से ब्रह्म परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए दिखने में लगेगा कि अन्य अन्य चीजें हैं लेकिन यहां भी ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाना चाहिए वो कैसे करना चाहिए इन्होंने तो केवल कथन किया है वो कैसे करना चाहिए वो आगे के चार सूत्रों में एक एक करके बताएंगे कि यहां पर क्यों ब्रह्म शब्द का ही ग्रहण होना चाहिए अब प्रथम दृष्टिया तो हमें यही दिख रहा है इन्होंने भी अर्थ कर दिया इंद्र प्राणवायु जीव और ब्रह्म लेकिन यहां वस्तुतः चारों में परमात्मा ही कैसे गृहत हो रहा है इसका उत्तर आगे के चार सूत्रों में एक एक करके बताएंगे मीमांसा आगे चलेगी रुको एक पर लिख लो इसको सूत्र में जो कहा प्राणस तथा ये जो प्राण शब्द है अलग अलग चार वाक्यों में आया है और इनके क्षेत्र भी अलग अलग प्रतीत होते हैं प्रथम दृष्टिया लेकिन फिर भी ब्रह्म के ही ये वाचक हैं अभी हमें भी यही लगेगा कि ये सब तो अलग अलग कह रहे हैं तो ये अलग अलग ही हैं ब्रह्म के वाचक कैसे हैं लेकिन इनका कुछ हेतु है वो अगले सूत्रों के अंदर हम आगे देखेंगे अभी जो आज पाठ चला इसमें आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आचार्य जी जो 25वां सूत्र है इसमें जो चार अवस्थाओं का वर्णन है जागरित स्थानों बहिप्रज्ञा स्वप्न स्थान सुषुप्त स्थान और एक तुरीय अवस्था का तो ये आत्मा के संबंध में है या परमात्मा के संबंध में यहाँ तो परमात्मा का लिखा हुआ है। परमात्मा पर इसके महा लिए जाएंगे ये मांडुके उपनिषद का वर्णन है और मांडुके उपनिषद में ओम परमात्मा को लेकर के वर्णन है पूरा अब यद्यपि ये जीवात्मा पे भी घटेगा ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं ये जीवात्मा की स्थितियों के अनुसार परमात्मा को भी समझाने के लिए है जैसे जीव की ये चार अवस्थाएं होती है जागृत स्वप्न सुशुक्ति और तुरी अवस्था उसी तरह से ब्रह्म की भी होंगी तो ये उदाहरण के रूप में लिया हुआ है लेकिन यहां वास्तव में प्रकरण जो है ये ओम को लेकर के सारा किया गया है यानी ओम शब्द तो परमात्मा का ही वाचक होगा वो प्रणव है और उसी को लेकर के इन्होंने सर्वम ही एतत् ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पात ये जो इसका दूसरा यहां पर भी इन्होंने जो उद्धत किया है कि स्वयं आत्मा चतुष्पाद ये चार पैर वाली है और ये स्वयं अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम एत ब्रह्म ब्रह्म शब्द दो बार स्पष्ट किया और ओम शब्द से भी प्रतीत होता है तो ये जो आगे का वर्णन है अभी उसी के आगे इन्होंने जागृत स्थानों बहिप्रचय सप्तांगा ये सारा वर्णन किया गया तो ये वास्तव में तो ब्रह्म का ही वर्णन है लेकिन हम ये हमारे को समझाने के लिए है एक दृष्टि से हम कहेंगे कि भाई परमात्मा का क्या जागना क्या सोना क्या स्वप्न लेना और बोले दुरीय अवस्था में जाना क्या परमात्मा भी ऐसे ही हमारी तरह जागता सोता है करता है तो प्रतीक के रूप में है कि जब परमात्मा इस सृष्टि की रचना कर रहा होता है जिस समय सृष्टि चल रही है जीवों के कर्मों को देखना जानना देना बहुत सक्रियता जैसे हम जागृत अवस्था में सक्रिय रहते हैं जानते हैं कर्म करते हैं ऐसा कुछ है उसकी एक अवस्था विशेष हमारी तरह शरीर तो है नहीं उसका तो ये वास्तव में तो ब्रह्म का ही वर्णन है उससे हमको प्रसंग से बिल्कुल पता लगता है आ, लेकिन ये नाम जीवों जैसे स्थितियां मनुष्यों की जो प्राणियों की है, उसके अनुसरूप वहां पर वर्णन किया गया है, समझाने के लिए ऐसा है। ठीक है जी आचार्य जी दूसरा ये है कि अब तक यहाँ पर जो किसी भी चीज का निश्चय कर रहे हैं कि ये ब्रह्म का वाचक है या किसी और का वाचक तो उसमें एक तो लिंग का प्रयोग में आया था कि लिंग शब्द का और कहीं कहीं प्रकरण का भी आया था तो और भी आपने बताए थे स्तृति लिंग वचन तो एक बार इनको सारे को एक बार ये तो मीमांसा में विस्तार से देखेंगे अभी जितना जितना आता है हमारे को उसको इसको यहाँ पर इतना ही प्रसंग है वो उसको समझने के लिए फिर उसके लिए उदाहरण होंगे वो एक अलग विस्तार विषय है उसके लिए तो वहां पर एक अलग से प्रकरण चलाया हुआ है और आगे की भी व्याख्याएं इसी के आधार पर बहुत सारी है बहुत सारी है और मीमांसा का एक मूल तत्व है ये और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं लेकिन निर्णय करते हुए इनका करते हैं कि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या ये जो समाख्या है ये शब्दार्थ है जिसको हम व्याकरण कहते हैं अब इन पांचों को कथन किया गया ये पांचों प्रमाण होते हैं किसी अर्थ के ठीक ठीक बोध के अंदर छह हो गए श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या छह ये छयों कारण बनते हैं अलग अलग स्थानों पर लेकिन यदि कहीं दो इकट्ठे हो रहे हों, कोई कहता है कि देखो इसके आधार पर यह अर्थ आ रहा है और इसके आधार पर यह अर्थ आ रहा है तो दोनों में से कौन सा स्वीकार्य होगा अब समाख्या है समाख्या मतलब तो प्रकृति प्रत्यय को देख करके जो अर्थ किया जाता है नहीं व्याकरण के अनुसार तो बोले उसके अनुसार तो ये अर्थ आ रहा है अब यहां अर्थ कौन सा लेना चाहिए बोले प्रकरण के अनुसार तो ये अर्थ नहीं आ रहा है शब्द भले ही कुछ भी कह रहा हो लेकिन प्रकरण उसके विपरीत अर्थ को दे रहा है तो प्रकरण स्थान और समाख्या तो प्रकरण अब समाख्या से बलवान हो जाएगा इसमें बलावल बल प्रकरण है ये मीमांसा का इसमें पूर्व पूर्व वाला बलवान है परपर वाला -पर कम बल वाला है श्रुति की अपेक्षा लिंग कमजोर है बात के सारे कमजोर है अगर श्रुति साक्षात आ गई है सीधा वचन आ गया है तो उसमें कोई कुछ नहीं चलेगा सबसे प्रबल है वो लेकिन साक्षात श्रुति नहीं है लेकिन लिंग मिल रहे हैं लक्षण मिल रहे हैं जैसा कि हम ये देख रहे हैं इन प्रसंगों में कि ब्रह्म के लक्षण मिल रहे हैं ऐसे धर्म मिल रहे हैं ये लिंग हो गया ये भी बहुत बलवान है श्रुति से छोड़ के बाकी सबसे ये बलवान है श्रुति से तो कमजोर है लेकिन बाकी सबसे श्रुति लिंग वाक्य वाक्य में कोई कथन आ गया कोई ऐसा वचन मिल रहा है हमारे को प्रकरण प्रकरण से पता लग रहा है अब भिन्न प्रकरण चल रहा है लेकिन बीच में कोई वर्णन आ गया और वहां पर लिंग यदि हमें दूसरे का मिल रहा है तो लिंग बलवान हो जाएगा प्रकरण बलवान नहीं होगा ऐसा उपनिषद में बहुत होता है प्रकरण चल रहा है आत्मा का और बीच में ऐसे लक्षण आ गए जो परमात्मा के आ गए प्रकरण चल रहा है परमात्मा का और बीच में ऐसे चिन्ह आ गए लिंग आ गए जो कि आत्मा परक हैं तो इसमें बहुत विवाद होता रहता है अधिकतर लोग प्रकरण को प्र, बल्ब के कहते हैं देखो तो प्रकरण तो ये चल रहा है प्रकरण से भिन्न थोड़ने बीच में ची जाएगी लेकिन मीमांसा के अनुसार वहां प्रकरण भले ही वो हो लेकिन लिंग ये बता रहे हैं तो अब वहां पर अर्थ हमें लिंग के अनुसार लेना होगा प्रकरण के अनुसार नहीं लेना होगा जैसे कि यहां पर भी इसने ये जो कह दिया ना कि छंद का प्रकरण चल रहा है तो प्रकरण से लिंग की बलवत्ता है, और स्थान तो जो क्रम प्राप्त जो स्थान होता है ना एक के बाद एक क्रम जो होता है स्थान वो उसके अनुसार लें कई बार उसके आधार पर भी निर्णय करना होता है कि भाई यहां क्रम ये कहा गया अब ये वर्णन आ रहा है तो उस क्रम प्राप्त का ही वर्णन है ये और समाख्या तो जो शब्दार्थ हम करते हैं व्याकरण के अनुसार वो ये सब अपने आप में प्रमाण है लेकिन कौन सा अधिक प्रमाण है विशेष है। अच्छा जी प्रद्युम जी भी बताते हैं उनके गुरु जी थे एटा वाले हैं? नहीं विश्वदेव जी नहीं और पहले के वो नहीं वो स्वामी जी थे एक वहां जो पढ़ाते थे दर्शन के भी बहुत विद्वान थे वेद के बहुत विद्वान थे तो खासतौर से दर्शन के थे वो विद्वान वो कहते हैं कि वेदार्थ बोध में ज्योतिष स्वरूप जी इनके पागेश जी के पिताजी वो थे और किसी का वो नाम लेते हैं अच्छे वो बोले कि वो कहा करते थे कि ये श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इसको वेद में अगर हम घटा दें तो बहुत सारी चीजें जो ये उलट पुलट है कि यही अर्थ क्यों ले लिया ये क्यों अर्थ ले लिया यही क्यों ठीक है इसका निश्चय हम इसके आधार पर कर सकते हैं ये कुंजी है उसकी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है लेकिन ये समझने में धीरे धीरे आती है उदाहरणों को देख देख करके देख देख करके और मीमांसा के अंदर तो इसके बहुत चर्चा कर्मकांड को लेकर के लेकिन हम उसका प्रयोग फिर वेदार्थ के अंदर वेद के अर्थ में कि या और अन्य शास्त्रों में कि यही अर्थ क्यों है ये जो भी सारा चल रहा है ये क्या चल रहा है ये उत्तर मीमांसा ही तो है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा शुरू के चौदह अध्याय सोला अध्याय हो चुके हैं यूं समझो अब उसके बाद के ये चार अध्याय है ये जो उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांत दर्शन कह रहे हैं ब्रह्म कह रहे हैं ये उत्तर मीमांसा है तो उत्तर मीमांसा यानी वो सोला अध्याय पढ़ चुके हैं उसके बाद ये कर रहे हैं तो अब ये इनका उपयोग कर रहे हैं यहां पर उस पृष्ठभूमि में इसका कर रहे हैं और निर्णय कर रहे हैं तो और विस्तार तो वहीं पर देखेंगे तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम तो को साधारण विवाद होश